तब तक तो आदमी सोचता है देखो कैसा होता है मुझे पहली पहली बार मैं ऐसी जगह पर गया जो बिजली थी हमारे गुरुकुल में पहले बिजली नहीं थी सत्तावन में बिजली आई उससे पहले लोग कहते थे जी बिजली पकड़ती है बिजली पकड़ती है ये नहीं पता कैसे पकड़ती है तो बोले कैसे पकड़ती है बोले कोई लोहे की चीज बिजली से छू के देखो तो एक दिन फिर बिजली की एक चीज लो, लोहे की ली और पार में लगा दी लगाने के बाद जो हुआ दोबारा तो इच्छा नहीं हुई लगाने की जब तक नहीं लगा था तब तक तो सोचते थे कैसा होता और एक बार छू लिया या छुआ गया तो उसके बाद तो वो तो मन की है ये संसार में क्या तो है या जो यदि घट जाएगा तो फिर इच्छा तो होने का प्रश्न ही पैदा इच्छा अप्राप्त रहती तो है चाहते ही ये तो ऐसा ये मिल जाएगा तो ऐसा मिलने के बाद तो नहीं होता तो इसलिए मन के रोकने का जो है वो और कोई नहीं हो सकता मतलब उसका जो परिणाम है वो परिणाम माना जाता है इसके लिए यदि आप योगदर्शन में जाओगे तो सारी चीज समझाते समझाते समझाते कहते हैं भाई कैसे रोकें क्या सूत्र बनाया अभ्यास वैराग्य अभ्यास और वैराग्य में है क्या वैराग्य तो है ला जानो परिणाम देखो क्या है क्या लाभ है और जब आदमी को लगे तो हानि ही हानि है तो फिर आदमी इच्छा भी नहीं करता मतलब इच्छा नहीं होना ये तब तक उस नहीं हो सकता ऋणा तो हो जाए तो, तो नहीं जाएगा तो जाएगा कब जब तक तो थोड़ा बहुत मोह रहेगा थोड़ा बहुत लाभ की आशा रहेगी थोड़ा बहुत सुख लगेगा तब जाएगा और जब इसको सुख समझेगा तब तक दुनिया उसे कोई नहीं रोक सकता जाएगा ही जाएगा क्यों तो क्या करे पहले तो जाने कि वो रुकता है उसे रोकना हम जानते हैं रोक सकते हैं तब होगा क्या तो कहता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम यदि आदमी ये खिड़की बंद कर देगा और इधर की खिड़की खोल देगा। तो जो इधर है वो दिखना बंद हो जाएगा जो इधर है वो दिखने लगेगा तो वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाहर संसार की व्यवस्थाओं से वस्तुओं से संपर्क में बाधा बन जाएगा उन्हें रोग देगा उसके संयोग को समाप्त कर देगा तो थोड़ी देर तो मन में उलट पुलट होती है क्या करूं? लेकिन फिर अंधेरे में आदमी क्या करता है रास्ता ढूंढता है और बाहर नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा जिधर से प्रकाश आता दिखेगा आदमी उधर चला जाएगा बाहर की ओर से अंधेरा हो जाएगा तो अंदर का प्रकाश तो अंधेरा नहीं है वहां तो प्रकाश है तो बाहर का प्रकाश नहीं दिखेगा तो जिस समय आपको अंदर का प्रकाश दिखेगा तो आपकी यात्रा अपने आप अंदर के प्रकाश में प्रारंभ हो जाएगी और वो यात्रा आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपको पहुंचना चाहिए या वो रास्ता जहां तक जाता है तो उसके लिए सूत्र ने कहा तदा दृष्टु हो स्वरूप अवस्थान स्वामी जी ने इसके दो अर्थ किए हैं दो अर्थ बनते भी इस तरह से हैं कि जैसे यहां हैं आप अपने को भी देख रहे हैं और जो यहां पर दूसरे लोग वस्तु हैं उनको भी देख रहे हैं आप बाहर होंगे तो ये तो नहीं दिखाई देगा तो वैसे ही हम जब अपने अंदर देखते हैं तो अपनी आत्मा को भी देखते हैं और आत्मा में विद्यमान परमात्मा को भी देखते हैं तो तदा द्रष्टु के अर्थ दृष्टा देखने वाला तो आत्मा है जीवात्मा है उसको अपने स्वरूप में अवस्थानम होता है यह जो समस्त संसार का दृष्टा है जो समस्त संसार को देख रहा है कौन देख रहा है उसके पास हम चले गए तो पता लगा कि वही देख रहा है वही दृष्टा है तो इस तरह से मालूम पड़ा कि वहां जाने पर तदा तदा तो संबंध है ऊपर से क्योंकि सर्वनाम है तब तब ये बात आएगी कब इससे पहले कोई बात कही गई होगी तो इससे पहले जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि भाई वृत्ति निरोध हो जाए वृत्तियों का रुक जाए तब अर्थात तो उसके बिना नहीं आप यह सोचो कि इधर का भी करूंगा उधर का भी करूंगा ऐसा नहीं होगा ऐसा हो जाएगा तब जब हो जाएगा तब क्या होगा क्या तो स्वरूप तो चाहे वो आपका अपना रूप है चाहे परमात्मा का रूप है उसमें आपकी स्थिति बन जाएगी आप अवस्थानम रुक जाएंगे ठहर जाएंगे टिक जाएंगे इसमें बहुत सहज बात याद रखिएगा हमको यू लगता है कि क्या होता होगा ऐसा होता होगा तो क्या और ये यही पता लग जाए क्या होता होगा तो फिर हुआ ही क्या क्या होता होगा जब ये वहां ये याद रखने की परिस्थिति ही नहीं बनेगी किसी ने पूछा वहां जाकर क्या देखा बोले वहां तो मैं मैं भूल ही गया क्या था वहां जाके मैं यही भूल गया कि मैं यहां आया क्यों था मैं यही भूल गया कि मैं हूं मैं यही भूल गया कि मुझे क्या करना है तो फिर याद क्या रहना है तो ये कहता है कि मुझे याद रहने के लिए मेरा अपना बोध होने की आवश्यकता है मैं हूं मैं देख रहा हूं और जब मैं यही भूल गया कि मुझे देख रहा है तो मैं याद कैसे रखूंगा और जिस समय तक मैं देख रहा हूं ये मेरा बोध है तब तक, तक दूसरा कैसे दिखाई देगा क्योंकि वहां तो एक ही चीज दिख सकती है या तो मुझे देख ले या उसे देख ले मूल बात जैसे ही हमारी समझ में आती है तो वो बड़ी सहज स्थिति क्या होती है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए आप जब कोई चीज आपको अच्छी लगे दुनिया में कहते हो क्या ये वो आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अच्छा लगना क्या होता है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते आप बस आप कह सकते हो ये अच्छा लगता है भाई तो ये काम तो क्यों करता है मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगने की कोई व्याख्या दे सकते हो नहीं दे सकते बिल्कुल नहीं दे सकते लेकिन जानते हैं कि अच्छा लगना कोई चीज होती है तो वैसे ही जिस भी क्षण आपको परमेश्वर की बात करनी अच्छी लगे जिस दिन अच्छी लगने लगे आप समझ लेना बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी अच्छा एक बात सोच कर देखो कोई आदमी आपको अच्छा लगे तो आप नहीं चाहते कि आप उसके पास बैठें कोई जगह अच्छी लगे तो आप नहीं चाहते वहां जाएं कोई कपड़ा आपको अच्छा लगता है तो आप पहनना नहीं चाहते पहनते हैं। तो ये अच्छा लगना जो चीज है ना यदि आप इसको पकड़ लेंगे और जिस क्षण सब चीजों के बीच में केवल एक चीज आपको अच्छी लगने लगेगी तो बाजार कितना भी बड़ा हो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है आप वैसे ही डरते रहते हो ये हटे तब ये हटे तब ये हटे तब ये, हटे तब, ये घर छूटे तब शादी हो तब बेटा बड़ा हो तब अरे क्या फर्क पड़ता है ये तो अभी तो क्योंकि ये अच्छे लग रहे हैं झगड़ा ये नहीं है झगड़ा ये है अभी तो ये अच्छे लग रहे हैं जब तक तो ये अच्छे लगेंगे हजार पकवान बनाए हैं और आप उसमें से एक अच्छा लग रहा है आप कौन से खाएंगे हजार की चिंता करेंगे कि इसको खाके इसको खाके इसको खाके फिर इसको खाऊंगा ऐसा करेंगे कहते तो भाई देख भाई आपने को तो हलवा खाना है खाली बाकी तेरा पूरी उरी रख ले हलवा नहीं होगा तो खाएंगे है तो क्यों खाएंगे तो वैसे ही जिस दिन दुनिया की लाख चीजें आपके सामने हैं लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है वो अच्छा लगने वाली परिस्थिति पैदा करनी है अपने अंदर वो स्वाद जगाना है कि आपको उसमें आस्वाद लगने लगे आनंद आने लगे तो जिसमें आनंद आने लगेगा उस दिन कोई नहीं कहेगा कि ये करना है कि नहीं करना है कि करूं कि नहीं करूं कि होगा कि नहीं होगा कौन झगड़े में पड़ता है थोड़ी सी आशा भर ज रहती है ना आशा भर तो आदमी मिलों चला जाता है मिले या नहीं मिले केवल आशा में चला जाता है और यहां लोग भरोसा देकर चले गए लेकिन अभी तक आशा ही नहीं बनी तो एक तो योग दृशनकार बात समझा रहा है कि हो तो सब सकता है लेकिन मुझे पता तो लगे कि अच्छी चीज कौन सी है जिस दिन मुझे मेरे मस्तिष्क में आ जाएगा कि यह अच्छा है उसके बाद मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आदमी को किसी को जो अच्छा लगता है आदमी उसके लिए मर मरकट जाता है तो वो कहता है कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम उस समय उसकी जो परिस्थिति होती है वो फिर कहीं जाने की उसकी इच्छा नहीं होती वो समझता है हो गया ना अब क्या करना है ज्यादा करके तो ये परिस्थिति जहां जाकर पैदा हो जाए वो परिस्थिति कैसे पैदा होगी इसके लिए हमारे प्रयत्न वो प्रयत्न करने का एक ही तरीका है कि भाई हम समझ लो अच्छी तरह से किस वस्तु से कितना लाभ है किस वस्तु से कितनी हानि है जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये संसार की वस्तुओं से इतना ही लाभ है इससे अधिक नहीं तो उस दिन हमारी समझ में आ जाएगी तो यहां इसमें दो बातें कहीं थी कहता है कि ज्ञान मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि अच्छा इसका विकल्प नहीं है इसका विकल्प नहीं है मतलब हम ये सोचें कि हम उसको कभी जाने भी नहीं और उससे प्रेम भी हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा तो दुनिया में ही नहीं हुआ आप किसी वस्तु से प्रेम करते हो या किसी वस्तु से आपका प्रेम होता है क्या उसको बिना जाने हो सकता है जब यहां बिना जाने नहीं हो सकता तो वहां बिना जाने कैसे हो जाएगा आज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि जानने की इच्छा नहीं है पर पाने की इच्छा है क्यों पाने के बारे में सुन रखा है जानने की इच्छा नहीं जानने की इच्छा हुए बिना पाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती इसलिए जानने की जरूरत है तो ये सारी चीज हमको समझनी क्यों है कि ताकि हम जिसको चाहते हैं उसको पहचान सकें यदि हम उसको पहचान गए तो फिर हमारी कोई समस्या नहीं है सारा झगड़ा क्या है पहचानने का उसको नहीं पहचानते इसलिए साहब के पास जाते हैं हर मंदिर में आदमी क्यों जाता है अभी उसको भरोसा नहीं है कि ये देगा ये देगा ये देगा ये देगा जिन ये हो जाए ये हो जाए या उसी को झूठ भी से यह हो जाए कि देगा तो यही देगा दूसरा कोई नहीं देगा तब वो दूसरे की यहां नहीं जाएगा केवल वही जाएगा जो जिस पर उसका भरोसा है अब उसका भरोसा ज्ञान के बिना है कि बिना ज्ञान के है यहां झगड़ा हो सकता है ज्ञान से होगा तो पक्का होगा ज्ञान के बिना होगा तो कच्चा होगा क्यों कि भरोसा कहां टूटता है जब कोई चीज गलत साबित हो जाए गलत चीज कब साबित होती है जब आपने गलत निर्णय ले रखा हो आपने नौकर रखा आपने बहुत अच्छा समझा आपने समझाना था तो नहीं तो आपका समझना ये अज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ जब अज्ञान हुआ तो अज्ञान में किया गया हर निर्णय गलत है उसके लिए कौन दोषी है वो दोषी थोड़ी। ही इसलिए बिना ज्ञान के विश्वास वाली बात बनती नहीं है हर वो विश्वास खंडित होता है जिसके पीछे ज्ञान नहीं है हर भरोसा बेकार हो जाता है जिसके पीछे ज्ञान नहीं है कहने सुनने से कर लिया देखा देखी कर लिया कल्पना से कर लिया तो इसलिए ऋषि बयानंद एक बात कहते हैं कि उपासना करो वो भी ज्ञान के बिना करो ये तो कोई उपासना हुई ही नहीं या तो उपासना होगी अनुभव से अनुभव होगा पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण अब बच्चा जो है वो मां के साथ वो है ज्ञान विज्ञान पूर्वक नहीं जुड़ा हुआ है वो अनुभव से जुड़ा हुआ है उसके पैदा होने से जो अनुभव उसके साथ है वो उसके कारण से जुड़ा हुआ है वो ज्ञान उसको सतत मिला हुआ है लेकिन यहां तो मुझे ज्ञान लेना है प्राप्त करना है तो उसके बिना कैसे संभव और यदि ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा अगला सूत्र कहता है क्या है जी अगला सूत्र तो पहला है योगश्चित्त वृत्ति निरोध दूसरा है तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम और चौथा है वृत्ति इतरत्र दुनिया में फिर जैसा जिसकी वृत्ति है जैसा जिसका स्वभाव है वैसा करता मिलेगा अच्छा आदमी है कुछ भला काम करता मिलेगा बुरा है तो बुरा काम करता मिलेगा दुष्ट है तो दुष्टता का काम करता मिलेगा संसार में यदि ज... संसार की तरफ देखने लगेगा तो जैसे उसके मन के व्यापार विचार संस्कार है फिर वो वैसे ही उस संसार से जुड़ेगा भगवान की दया से बुद्धि अच्छी है तो अच्छे कामों से जुड़ेगा उपकार से जुड़ेगा परोपकार से जुड़ेगा साधुपने से जुड़ेगा बुरी है तो बुरे कामों से जुड़ेगा डकैती करेगा चोरी करेगा बलात्कार करेगा कुछ भी बुरा हिंसा करेगा तो ये हमारा सारा व्यापार जिससे होता है मन के कारण से उसको हम वृत्ति कहते हैं व्यापार कहते हैं विचार कहते हैं क्रिया कहते हैं तो योगदर्शनकार आपको ये समझा रहे हैं कि भाई देखो इस काम को करने से आपको कितनी बड़ी उपलब्धि होनी है तो दोनों चीजें हमारे सामने आ जाएंगी और दोनों चीज जब सामने आ जाएंगी तो ये करना है ये करना तो है ही तो इस ज्ञान से उस को तो पहचानना है वहां तक पहुंचना है उसको देखना है पाना है ये हो जाएगा इसके लिए आप कहेंगे कि क्या कर, क्या पता हो जाएगा कि नहीं जाएगा। ये पहका उपदेश तो है अगर जहां मैं नहीं गया वहां गए हुओं की बात को प्रामाणिक मानता हूँ वहां गए हुए लोगों की बात को सुन करके स्वीकार करता हूं तो वैसे ही जिन ऋषियों ने जिन शास्त्रों ने उस ज्ञान विज्ञान को जाना देखा समझा है और उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे लिए जिन शास्त्रों में लिखा है उनको देखते हैं और उनका सतत परीक्षण करते रहते हैं उनका प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी भाई भोजन अच्छा बनाए ये तो पहले ग्रास में पता लग जाता है उसमें पूरा खाना पक जरूरी थोड़ी होता है कोई कहे जी खाना अच्छा बनाए कि नहीं बनाए पहले पूरा खा लू फिर बताऊंगा ऐसा थोड़ी जिस क्षण तुमने पहला ग्रास लिया उसी से पता लग जाता है कि खाना अच्छा है कि बुरा है उपासना का पहला कदम रखा और उपासना में अच्छा लगा आनंद आया तो दूसरा कदम आप अपने आप रखोगे उसमें कौन से कहने की बात है एक ग्रास खाने के बाद दूसरा कहता है भाई अच्छा हो तो खा ले कोई तो ऐसा कहता है क्या अच्छा है अच्छा लगा इसके बाद कोई तो कहने की जरूरत पड़ती है कि तो वैसे ही उपासना की स्थिति होती है कि कोई सारा बता दे तब मैं करूंगा ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है आप उस रास्ते पर चलो और आपको पहले ही रास्ते में लगे कि बड़ा बढ़िया कदम पड़ा है सड़क क्या जोरदार है निकलते ही ऐसा लगता है कि दौड़ते चले जाओ फिर आदमी ये सोचता है कि क्या है क्या नहीं है हो है तो वैसे ही स्थिति उपासना की है साधना की है योगदर्शनकारी इसी बात को समझाता है और इसका एक तो ही तरीका है जैसे अभ्यास की निरंतरता कोई अच्छी चीज भी रहती है लेकिन बहुत दिनों से यदि संपर्क में नहीं रहा तो आदमी भूल जाता है दूसरे चीजें संपर्क में आ जाती लेकिन याद दिलाने पर सामने आने पर अभ्यास करने पर फिर उसकी आदत हो जाती है तो वैसे ही शास्त्रकार ये कहता है कि जो चीज बताई है उसको निरंतर करते रहिए तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो योग दर्शन के तीन सूत्र याद रखिएगा पहला है योगश चित्त वृत्ति निरोध योग किसे कहते हैं योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में रखना उसे रोक सकना उसे रोक देना इसका नाम योग है जब मेरी इच्छा हुई मैं अपनी वृत्तियों को नियंत्रित कर सकता हूं ये मेरी इच्छा की बात है तो ये योग है मैं ऐसा कर लेता हूं तो क्या होता है तब मैं अपने आप को देख सकता हूं और उस परमेश्वर को देख सकता हूं उसका साक्षात्कार कर सकता हूं और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता है तब है, जो मैं दुनिया में कर रहा हूं वैसा ही करता रहूंगा और उसी तरह से चलता रहूंगा यही हो सकता है तो ये तीन सूत्र यदि आपको आते हैं तो योग दर्शन के बारे में आगे चीजें बहुत आपको आसान हो जाएंगी क्योंकि आगे वो यही बताएगा कि चित्त किसे कहते हैं वृत्ति किसे कहते हैं ये किसे कहते हैं कैसे उसको रोका जाता है रोकने पर क्या होता है ये सब बातें आगे इसका व्याख्यान है तो ये तीन चीजें आप आज के संदर्भ में याद रखिएगा चलिए समय होने वाला है तो मैं पूरी बात को दोहरा देता हूं कि जैसे हमारे शरीर के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है वैसे ही हमारी मानसिक चिकित्सा के लिए योग की आवश्यकता होती है जैसे चिकित्सा की चीजों से हम स्वास्थ्य का लाभ भी करते हैं और रोग का निवारण भी करते हैं वैसे ही इस उपासना से साधना से परमेश्वर की भक्ति से हमारे दुख जो मानसिक हैं वो दूर भी होते हैं और इनके कारणों का भी हमको पता चलता है इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आपको मानसिक दुख दूर करने हैं तो ज्ञान विज्ञान स्मृति समाधि के बिना वो संभव नहीं है ये पक्का है आप कब करेंगे कब करना चाहेंगे कब कर सकेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन होगा उसी दिन जिस दिन ऐसा कर पाएंगे चलिए आज की बात को यहां विराम देते हैं और इसके बारे में कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप लिख करके जैसी आपके यहां व्यवस्था है वैसा दे सकते हैं और अगली कक्षा में जब भी मिलेंगे तो आपकी उन शंकाओं का समाधान करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद